गाइए गुणगान प्रभु का बन सचेतन आत्मा गाइए गुणगान प्रभु का बन सचेतन आत्मा खोल चक्षु ज्ञान के खोल चक्षु ज्ञान के तुझ को मिलेंगे परमात्मा मात गुणगान प्रभु का ज्ञान से ही ध्यान है बिन ज्ञान के मुक्ति साधना के द्वार तक आए बिना सीधी नहीं हो फिदा परवाने तू हो फिदा परवान तू महफिल में आया शिव समा गाइये गुणगान प्रभु का रौशनी अंतर में भर ले सारे पर को हटा तेरे द्वारे प्रभु पधारे अपने पल कोठा चांदनी चांदनरा में बिखरी चांदनी में बिखरी प्रभु बना है रहनुमा गाइये गुणगान प्रभु का मन का नंदन बन महक जाएगा प्रभु की याद से जिंदगी खुशहाल होगी साथी प्रभु के साथ से शिव से शक्ति से शक्ति ले बदल दे ये जमीन और आसमान गई गुणगान प्रभु का बंशचेतन आत्मा खोल चक्षु ज्ञान के चक्षु ज्ञान के तुझको मिलेंगे परमात्मा तुझको मिलेंगे परमात्मा आपकी थकान को ताजगी की खुराक रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबान नाइनटी पॉइंट काव्य और गीतों का इस सरगम कार्यक्रम में आप सभी का है दिल से स्वागत है चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर से हमारे साथ जिन आवाज़ों से आपको रूबरू कराएंगे एक तो आप अच्छी तरह से वाकिफ है नवल वर्मा जी को जिनके हम इस कार्यक्रम में बहुत सारे गीत कुछ गज़ल और कुछ हास्य कविताएँ हम सुन चुके हैं और उनके साथ हम पिछले ही एपिसोड में मोहन शर्मा जी को भी सुन चुके हैं वो भी फिर हमारे साथ है तो इन दोनों के लिए मैं कुछ चंद लाइनों के जरिए काव्य की इस सरगम को शुरुआत करने की कोशिश करूंगा जो हमने कुछ समय पहले आपको थोड़ी सी बातें सुनाई थी उसी के आगे की दो लाइनें हम अपने इस दोनों महान कवियों के लिए मैं समर्पित करता हूं मेरे महबूब की आंखें हैं दो गहरी झील की तरह क्या बात है क्या बात मेरी महबूब की आंखें हैं दो गहरी झील की तरह जिनमें खिलते हैं मेरे लिए चाहत के कल तो जिनमें खिलते हैं मेरे लिए चाहत के कवल उनको देखो तो मुझे शायरी करना आ जाए क्या उनको देखो तो मुझे शायरी करना आ जाए और मैं उसके लय में गाऊँ मोहब्बत के गज़ल और मैं उसके लय में गाऊँ मोहब्बत के गज़ल वो मेरे दिल के वो मेरे दिल के धड़कनों की सदा है मेरे दोस्त तू ने शायद मेरे महबूब को देखा ही नहीं तू मेरे महबूब को देखा ही नहीं तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं इन दोनों कवियों का आपके लिए बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के शो में और मुझे लगता है कि आज के इस महफिल में बहुत ही रंग जमेगी सही बात दिल जीत लेते हैं चंद लफ्जों में तो हमारे साथ जो है मोहन जी मोहन जी शर्मा जी क्या बात है इसके ऊपर आपको देख करके मुझे एक शेर याद आ रहा स्वागत है स्वागत है मोहन लाल जी अगर अगर मान लो आपके चेहरे पर चेचक के दाग होते अगर मान लो अगर मान लो ये तो मैं गुस्ताखी कर रहा हूँ अगर मान लो आपके चेहरे पर चेचक के दाग होते तो चांद तो आप खुद है तारे भी साथ होते अरे <laughs> <laughs> क्या बात क्या चांद तो आप खुद है तारे भी आपके साथ होते साथ क्या बात है बहुत गुफ़ बहुत गुम तो चलिए इसी के साथ मैं आप सभी को ले चलता हूँ मोहन शर्मा की तरफ और उन्होंने एक थीम बनाई है आज के शो में तो मैं चाहूंगा कि वो थीम को वो फिर से बयां अपने शब्दों में और उसी के साथ एक तुकबंद भी जोड़ दे तो बड़ा मजा आ जाएगा हंसी के इस समागम को हंसी की इस कड़ी को आगे लेते हुए चंद अपने शब्दों को हसीये और हसाइए जी जी कहते हैं लूटाई के जब छूट मिललवा लूटे के जब छूट मिलल बा ना लूटल ना दानी बा और केक से तु शर्म करा आंख में पानी बा क्या बात <laughs> है क्या बात है तन लूटे को मन लूटे कहू तन लूटे कहू मन लूटे कहू मरले के बाद कफन का बात, क्या बात है सवा लूटेर कहू मन लूटे और लूटे के जे सिखले नीखले परेशानी बातु शरम करी है करी खीरा रे सोना रे केहू के के धीरा रे अरे के जे युक्ति बता है सबसे ज्ञानी बा करा से तू करा में? पानी पानी भाँ। भाँ। क्या बात है बहुत खूब तो मुझे लगता है कि मैं फिल्म फिर से रंगत आ चुकी है और आपके चेहरे पे एक नई चमक के साथ साथ मुस्कान भी बहुत ही खूबसूरत नजर आ रही है मुझे लगता है की आप बड़े बहुत ही खुशनुमा चेहरे के साथ आप अपने इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और क्योंकि मैं हमारे साथ हैं। लाइन मैं भी गुन जी जी। <laughs> तो कह रहा है मैं ना ले जा पाओगे। जाओगे धोती में ना ले जा पाओगे ना ले जा पाओगे तुम पेंट में वाह धोती में ना ले जा पाओगे ना ले जा पाओगे पेंट में सब यही पड़ा रह जाएगा धरती मैया जी की बैंक में क्या बात है बैग में नाले जा पाओगे नाले जा पाओगे तुम पैंट में।, में क्योंकि वो जो क्रिश्चियन लोग पेंट में जाते हैं जी जी जी जी और हम लोग धोती में हिंदू लोग धोती में जाते हैं हुँ, हुँ. पर क्या है कि बहुत पाए तुमने हीरे मोती हुँ. लेकिन कफन में जेवी नहीं होती ओहो, कफन में नहीं इसीलिए तो कहता हूँ क्या लूटो यारो ज्ञान खजाना साथ नहीं तेरे कुछ जाना लूटो यारो ज्ञान खजाना साथ नहीं तेरे कुछ जाना पता बता कहा से आया कहा को जाना क्या बात क्या बात लुटा बारे? रहे प्रभु ज्ञान खजाना नालू टलना से <laughs> पानी पानी पानी तो आप आँखों मेंयल तो हो गए अरे नहीं ऐसी बात है की जो कहते हैं की किसी इश्क पे जब कोई मरता है जी तो उसका इलाज तो कही है नहीं अरे चांदी जैसी तेरी जवानी उस पे चढ़ा सोने का पानी पानी तेरी आंखों में जड़े हीरे मोती तुझसे मिलने को तबीयत होती <laughs> तेरी आँखों में जड़े हीरे मोती मोती तुझसे मिलने को तबियत होती होती तो ये हमारे प्रभु पिता हैं जो संसार में उनके पास ये सब कुछ है जी। वो उनसे हमें हर वक्त हर लम्हा उनसे मिलने की तबियत हो जाती अरे बाबा चंद्र सारा साहब जी जी जी स्वागत है तो दरबार में सच्चे ईश्वर की क्या बात है आता हूँ मैं उसी कड़ी पर कि दरबार में सच्चे ईश्वर के दुख दर्द मिटाए जाते हैं बहुत खूब बहुत खूब और दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते, जाते हैं। है। अरे बंद सुनो यह वह दर है क्या बात जहाँ ज्ञान और योग सिखाए जाते, जाते हैं।, हैं जो पतित बने कल देवर्ग चढ़ाए जाते जाते हैं जाते हैं। हैं। क्या बात है क्या बात? क्या बात? बात बहुत खूब। है? है नवल वर्मा जी, मुझे लगता है कि हमारे साथ मोहनलाल शर्मा जी आने से एक महफिल में पूरी तरह से क्या कहते हैं चांद पूरे आ जाएंगे तो हम सब भारी पढ़ेंगे इसलिए उन्हें भारी न पढ़ने देने के लिए हम जाएंगे कुछ और जगह पे अब सुनाते हैं एक गीत फिर से मैं ले चलता हूँ उसी जगह पे जहाँ से इनकी शुरुआत हमने की थी तूने शायद मेरे महबूब को देखा ही नहीं तूने वाँ शायद वाँ वाँ। मेरे महबूब को देखा ही नहीं कामयाबी के कुछ असूल होते हैं, कामयाबी के कुछ उसते होते हैं। दिलों के नखरे तो फिजूल होते हैं नखरे तो फिजूल होते हैं चलिए इसी के साथ मैं आप सभी को चाहूंगा कि एक बहुत ही सुंदर गीत हो जाए एक ब्रेक मिल जाए हम सभी लोग आपके साथ होंगे ही तो चलिए लेते हैं अब एक छोटा सा ब्रेक और सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो नाइन फोर एफ पर सरगम सुनते रहो रहो मुस्कुराते भगवान मेरी सू सो so नमस्कार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है इसी कार्यक्रम में सरगम में दो महान दिग्गज हमारे साथ है मोहन लाल शर्मा और नवल वर्मा जी जिनके कविताओं की तुकबंद सुनकर आपके चेहरे की हसी बिल्कुल फूट जाती है और आप उसे रोकने में आकामयाब होते हैं तो चलिए इसी के साथ मैं आप सभी को स्वागत करते हुए इनका भी स्वागत करता हूँ और आज के इस महफिल में फिर से दोबारा आप दोनों का स्वागत है और मुझे लगता है कि आप बड़ी तैयारी के साथ आज इस महफिल में पहुँचे हैं तो मैं आग्रह करूँगा मोहनलाल शर्मा जी को क्योंकि नवल वर्मा तो कहते हैं कि मुझे कहीं से थोड़ा सा सेक मिल जाए तो मैं भी भड़कूंगा और मैं चाहता हूँ कि ये सेक देख तो फिर वो भड़कना शुरू कर दे तो ये वो आग है जहाँ पर आपके दिल की आह बुझ जाएगी और मुख पर एक नया कमल खिल जाएगा इसी के साथ मैं चाहूंगा कि मोहन शर्मा जी हमारे साथ गज़ल या गीत के साथ वो अपने उदगार पेश करें स्वागत है मोहनलाल शर्मा जी सबके साथ एक बात शेयर करूं जी स्वागत जिन आत्माओं का पूरे विश्व में गायन और पूजन चल रहा है आहा आखिर ये गायन और पूजन क्यों चल रहा है ये सारी आत्माएं निश्चय ही इस कर्म क्षेत्र पर कोई अच्छा कर्म की होंगी जी जी तो कोई अच्छा कर्म कैसे की होंगी लीजिए काव्य भाव से शेयर करता हूँ इन आत्माओं को उस निराकार परम परमात्मा का जो सानिध्य मिला हम्म इन्होंने योग साधना के द्वारा वो शक्ति प्राप्त की जी और उसको अपने जीवन में धारण किया जी। और धारण करने के बाद इस कर्म क्षेत्र पर ऐसा कर्म किया जो प्रत्यक्ष हो गई और आज भी उनकी पूजा हम। कर रही है। बहुत तो ज्ञान भेद मिल गया विभीषण बुधे और केवट मीरा को ज्ञान भेद मिल गया विभीषण बुधे और केवट मीरा को क्या बात और पेड़ काटते कालीदास सीढ़ी पर पड़े कविया को ज्ञान भेद पाया तुलसी ने रत्ना की फटकारों से आ, और उधव सीधे से? हो गए देखो ग्वालिन व्यंग पुकारों से ज्ञान भेद मिल गया राम को भक्तों का उपकार हुआ बहुत अरे बहुत पत्थर बनी अहिल्या तर गई पावन सवरी द्वार बहुत हुआ क्या नाव के साथ कठौता तर गया नाव नावक के साथ कठौता तर गया तर गया संग का रंग लगता है भाई साहब जी जी क्या बात है नावक के साथ कठौता तर गया केवट का उद्धार हुआ अरे अंत समय राम रटने को रावण भी लाचार हुआ क्या बात बहुत को बहुत को बहुत को, ज्ञान कर्म में ढला ज्ञान कर्म में ढला ढला जी हाँ ज्ञान कर्म में ढला हनुमान हृदय का हार बने ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का सिंगार बने ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का सिंगार बने बहुत खुश बहुत अच्छा मोहनलाल शर्मा जी आपने बताया और मुझे ये बात याद रहेगी ज्ञान कर्म में ढल जाए यही एक बला है जो सबके सर पे आ जाए तो जीवन का कल्याण अरे वाह वाह वाह <laughs> क्या बात बात मुंह की बहुत बहुत खूब आपने ये मुझे लगता है कि ये शब्द हम सभी को पकड़ के रखना चाहिए ताकि हम अपने जीवन में अपने आप को जगाए और दूसरों को जगाने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं और यही एक वो अस्त्र है शस्त्र है मंत्र है बस इसी को रटे और इसी को पाए तो चलिए ऐसे के साथ मैं आप सभी के बीच में क्या कि जब ये रामलीलाएं है होती हैं ये सब होती हैं तो एक विलक्षण तरीके की भावनाएं लोगों में होती हैं कई लोग मैं जब रामलीला या ये सब देखने सुनने जाता हूं तो मुझे वहां से कुछ हंसी बटोरने में बहुत कुछ सफलता मिलती है जी जी जी क्योंकि राम कौन थे रावण कौन थे अहिल्या कौन थी इनकी डीप में जाना तो मेरे बस का काम नहीं है क्योंकि मैं अपनी पत्नी को ही पूरा नहीं जान पाया मैं जाता हूं और मैं तो सिर्फ जाकर के आनंद लेता हूँ जी जी तो जब श्रोता थक जाते हैं सोने लग जाते हैं तब एक आवाज आती है कि लीलावती कलावती जहां कहीं भी हो अपने घर चली जाए क्योंकि वो जल्दी जल्दी के चक्कर में अपने पड़ोसी के घर का ताला लगाई और खुद का घर खुला छोड़ जाए इतना आनंदित लोग होते हैं कि इस तरह के वाक्यात हमेशा ही ये सत्संग में हुआ करते हैं तो सत्संग में मुझे ज्ञान तो मिलता नहीं <laughs> क्योंकि मैं तो चारों तरफ रसिया हूँ तो देखने में ही मगन रहता हूँ <laughs> किसने कितनी लाली लगाई है किसके कैसे बाल बिखरे हुए हैं किसने क्या पहना हुआ क्योंकि उन्होंने कहा है कि मेरा सोलह श्रृंगार जो है ना जब तक कोई देखेगा नहीं तो मेरे क्या काम का <laughs> आ, तो हम तो वो जो भक्त लोग आते हैं सोलह श्रृंगार करके या श्रृंगारिया जो आती है एकदम सुसज्जित होकर के क्योंकि उन्हें ज्ञान से तो कोई लेना देना है ही नहीं हमने तो वहां यही सब पाया हुआ और तो मैं चाहूंगा की आपने नवल वर्मा को हम हमेशा ही सुनते रहते हैं और आज हम फिर से मोहनलाल शर्मा को सुन रहे हैं काफी अच्छी बातें हो रही है मुझे लगता है की आपके चेहरे की हसी बनी रही और मुझे लगता है कि और भी आपके चेहरे की जो मुस्कान है उसको बढ़ाने के लिए एक हास्य कविता मैं चाहूँगा वो अपने नवल वर्मा से ही सुनना चाहेंगे हम क्योंकि उनके जो हास्य कविता होते हैं वो कुछ अलग होते हैं और बहुत ही दिल को छू लेते हैं और आपके मुख को जो है थोड़ा सा नया रूप भी दे देते हैं तो मैं चाहूँगा कि वो हमारे साथ एक हास्य कवि बहुत ही सुंदर ढंग से रखे कविता एक बार मित्रों ऐसा हुआ कि मैं कभी कभी हास्य लिखता तो नहीं हूँ लेकिन जब नज़ारा ऐसा होता है नज़रें जहाँ पड़ती हैं तो अपने आप ही हाथ से बन जाता है क्योंकि हाथ तो बनाया नहीं जाता है लेकिन बन जाता है तो इसी संबंध में मैंने देखा है कि मैं अपनी पत्नी से ज़्यादा प्रभावित हुआ और पत्नी ने क्या किया कि उसका वजन करीब सौ किलो था तो उसने डाइटिंग करने का फैसला लिया जी हमारी पत्नी ने जो है डाइटिंग करने का फैसला लिया तो अच्छी भली रसोई में हड़ताल शुरू कर दी हमारी पत्नी ने डाइटिंग शुरू कर दी अच्छी भली रसोई में हड़ताल शुरू कर दी और कुछ महीने के पश्चात जरा ध्यान देंगे आप कि कुछ महीने के पश्चात वो तो तिल भर भी नहीं घटी लेकिन हमारी हालत मोमबत्ती की बजाय अगरबत्ती कर दी वो तो तिल भर भी नहीं घटी हमारी हालत मोमबत्ती से अगरबत्ती कर दी <laughs> क्या बात है? तो चलिए इसी के साथ मुझे लगता है कि आपके चेहरे की हंसी फूट चुकी है और आप खिलखिलाते रहें इसी तरह आपके जीवन में ये खुशी बरकरार रहे यही हमारी दुआ है और मैं चाहूंगा कि जाते जाते कुछ चंद लाइने जो है फिर से एक दिमाग की मालिश के लिए मैं चाहूंगा हमारे मोहन शर्मा जी को मैं याद करना चाहूँगा और वो हमारे साथ है ही और मैं चाहूंगा कि उनके जुबा पर भी कुछ इस तरह के शब्द हो ताकि आपके बुद्धि का मालिश हो गाँव की ओर ले चलता हूँ गाँव के एक माहौल की ओर ले चलता हूँ आज गाँव में कैसे माहौल हमने देखे हैं? खुद जाकर के देखा हमने देखेगा कि दूध दुहे बल्टा भरा दूध दूहे बल्टा भरा दूध दुहे बल्टा भरे गए शहर की ओर गए शहर की ओर जी आ, हाँ दूध दुहे बल्टा भरे गए शहर की ओर और शाम को दारू पीकर लौटे नंद किशोर क्या बात है क्या बात है <laughs> ऐसे माहौल बने हैं जी जी जी आज के ठेकेदारों की ओर मैं आपको इंकित करता हूँ कि भवन बने या पुल भवन बने या पुल बनते परमानेंट क्या बात है बहुत बनते परमानेंट भवन बने या पुल बनते और 90 पर्मामें। रेत है 10 बहुत, क्या <laughs> बहुत, को, बहुत को। आज प्रधानों पर नब्बे चलता हूँ उनकी सोच को सुन लिए कि मिल रहा तीन लाख अनुदान अरे नई जीप पर बैठकर घर लौटे प्रधान एक सोच है एक सोच है आज के समाज सेवियों की आज के पदाधिकारियों की आज के नेताओं की जरा हम सोच बदल दें, उनके अंदर अध्यात्म का समावेश करा दें, जी जी तो शायद बहुत बड़ा परिवर्तन हमारे देश में हो जाएगा, जाएगा। शेयर करू स्वागत है, है। देखिए आज के नेताओं की सोच के पति थोड़ा सा हंसने हंसाने के लिए वैसे किसी का निंदा या सिकवा गिला नहीं जी है ये तो हंसी का माहौल बनाया आज के नेता की सोच आज का नेता क्या सोचता है हे hey, प्रभो आनंद दाता नोट हमको दीजिए हे hey, प्रभो आनंद दाता नोट हमको दीजिए अपना और लक्ष्मी का बोट हमको दीजिए बुद्धि मेरी शुद्ध कर दो एक काें एक कार जी हां बुद्धि मेरी शुद्ध कर दो एक, एक काठ करें बैंक में लाखों रहे खर्च नयक करें, करें। पार्टी निमंत्रण और दावत नित्य प्रति आते रहे आते अरे माल जनता का चखे गुड़ आपका गाते, गाते रहे।, रहे अर्थ में अनुरक्त दो आहा। अर्थ में अनुरक्त, अनुरक्त दो भोजन भजन में भक्ति दो अरे दूध रबड़ी और मलाई प्रबल पाचन शक्ति शक्ति दो सार्थक काया हो मेरी सार मेरी फूलती फलती रहे आखिरी दम तक लीडरी चलती रहे क्या बात है क्या बात है बहुत खूब बहुत खूब तो चलिए इसी के साथ मैं चाहूँगा कि मुझे लगता है कि आप सभी ने अच्छी तरह से देखा होगा आज का दर्शन किया होगा इस दोनों कवियों के बीच में और वक्त कह रहा है कि अभी हमें चलना चाहिए तो जाते जाते फिर से मैं अपने इन दोनों कवियों का धन्यवाद उन्ही शब्दों से करना चाहूँगा कि तूने शायद मेरे महबूब को देखा ही नहीं क्यों उसे तूने बस एक फूल कहा मेरे दोस्त क्यों उसे तूने एक फूल कहा मेरे दोस्त तूने शायद मेरे महबूब को देखा ही नहीं तू जिसे इतनी आसीन चीज समझता है वो फूल सूख जाए तो निगाहों को बुरा लगता है वो फूल सूख जाए तो निगाहों को, को बुरा, बुरा लगता, लगता है फूल का अपना कोई रंग कोई रूप नहीं तूने शायद मेरे महबूब को देखा ही नहीं तूने शायद मेरे महबूब को देखा ही नहीं तो इन शब्दों के साथ मैं दोनों कवियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आज के शो के लिए और आप सभी सुनने वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। चलिए ये कार्यक्रम के अंदर इसी तरह की रंगत और इसी तरह की हंसी बनी रहेगी ऐसी वादे के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबान नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कते रहो रास माँ तू बड़ा मेहर बादा कर तेरी हजमी तेरा सु तो बड़ा मेहरबा तू बप शीश कर सभी काहे तू सभी तेरी खुदा में तेरी मर्जी से है मालिक हम इस दुनिया में आए हैं तेरी रहमत से है मालिक ये जिस मोर जा